पतंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र बत्तीस बाह्य सर्व पदार्थों को स्वप्न के पदार्थों के सदृश मिथ्या मानकर कर क्षणिक विज्ञान मात्र को ही ये तत्व अमिथ्या कहते हैं इससे इनको क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं इनके मत में प्रत्यय मात्र क्षणिक चित्त प्रत्यर्थ नियत है इससे चित्त में अनेक पदार्थ विषयक गमन रूप चंचलता होती ही नहीं इस प्रकार चित्त को क्षणिक मानने से चित्त का एकाग्र होना भी संभव नहीं हो सकेगा इस कारण एकाग्रता के लिए उपदेश करना तथा एकाग्रता के लिए प्रयत्न करना भी व्यर्थ होगा इन वैनाशिकों से यह प्रश्न किया जाए कि तुम्हारे गुरु भगवान बुद्धदेव जी ने जो चंचलता निवृत्ति द्वारा चित्त की एकाग्रता के लिए योग के साधन का उपदेश दिया है वह व्यर्थ ही है यदि वैनासिक लोग इसका उत्तर यह दें कि यद्यपि एक विषय को ग्रहण करके दूसरे में गमन करना दूसरे को त्याग कर तीसरे में गमन करना उसको त्याग कर अन्य में गमन करना इत्यादि इस प्रकार की चंचलता और चित्त की एक ही विषय में निरंतर स्थिति रूप एकाग्रता का होना हमारे मत में संभव नहीं है क्योंकि चित्त क्षणिक है और उसका विषय भी क्षणिक है तथापि हमारे मत में चित्त का प्रवाह क्षणिक नहीं है किंतु अनादि है उस अनादि प्रत्यय प्रवाह में अर्थात चित्त के प्रवाह में विलक्षण विलक्षण विषयाकारता रूप चंचलता का अभाव करके सदृश सदृश विषयाकारता रूप एकाग्रता का होना संभव है अर्थात प्रथम क्षण में चित्त जैसा विषयाकार होकर नष्ट हुआ फिर दूसरे क्षण में दूसरा चित्त वैसा ही अन्य विषयाकार उत्पन्न होकर समाप्त होना पुनः तीसरे चित्त का भी वैसा ही अन्य विषयाकार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना इस प्रकार चित्त प्रवाह में सदृश सदृश विषयाकार रूप एकाग्रता हो सकती है ऐसा उत्तर देने पर उनसे फिर पूछा जाए कि यह एकाग्रता प्रवाह चित्त का धर्म है अथवा प्रवाह के अंश चित्त का धर्म है यदि वे कहें कि एकाग्रता प्रवाह चित्त का धर्म है तो यह संभव न हो सकेगा क्योंकि क्षणिक क्षणिक चित्तों से भिन्न प्रवाह तो कोई पदार्थ ही नहीं है अर्थात सदृश प्रत्यय प्रवाह का आश्रय कोई एक चित्त तुम्हारे मत में है ही नहीं जिसका धर्म एकाग्रता माना जाए इससे प्रसंपक्ष ठीक नहीं है और यदि वे कहें कि प्रवाह के अंश चित्त का धर्म है तो यह दूसरा पक्ष भी अयुक्त है क्योंकि चाहे प्रवाह का अंश चित्त सदृश प्रत्यय प्रवाह में हो अथवा प्रत्यय प्रवाह में हो तुम्हारे मत में क्षणिक होने से प्रत्यर्थ नियत है अर्थात एक ही पदार्थ को विषय करने वाला होता है इससे क्षणिक चित्त में अनेकाकारता रूप चंचलता और एकाग्रता संभव नहीं है इससे चित्त में चंचलता के और एकाग्रता के असंभव होने से चंचलता के निवृत्तिपूर्वक एकाग्रता के लिए तुम्हारे गुरु भगवान बुद्धदेव जी का उपदेश फिर भी व्यर्थ ही सिद्ध होता है इसलिए प्रत्यय प्रवाह का आश्रय एक स्थायी चित्त मानना ही योग्य है जिस स्थायी चित्त का धर्म एकाग्रता संभव हो सके और यदि प्रत्यय प्रवाह का आश्रय एक चित्त न मानकर भिन्न भिन्न क्षणिक प्रत्यय रूप ही चित्त उत्पन्न होना माने तो पहले अन्य अन्य चित्त के किए हुए कर्म का पिछले अन्य चित्त को फल किस प्रकार हो सकेगा जैसे भंग पीने वाला चित्त तो पहले ही नष्ट हो गया और जिसने भंग नहीं पिया उस दूसरे चित्त को नशा कैसे होगा और यदि यह कहें कि जैसे पुत्र के लिए श्राद्ध का माता पिता को फल होता है और जैसे पुत्र में तेजस्विता वीरता आदि गुणों के लिए पुत्र के जन्मादि में पिता के किए वैश्वानर्यज्ञ का फल पुत्र को होता है वैसे ही पहले अन्य चित्त के किए हुए कर्म का पश्चात अन्य चित्त को फल प्राप्त होगा तो यह भी संभव नहीं है क्योंकि पुत्र पिता आदि का परस्पर जैसा जन्य जनक भाव संबंध है वैसा पूर्व उत्तर चित्तों का जन्यजनक भाव संबंध होता तो ऐसा कह सकते थे परंतु तुम्हारे मत में तो पूर्व उत्तर चित्तों का जन्यजनक भाव संबंध नहीं है क्योंकि पूर्व चित्त के नष्ट होने पर उत्तर वाला चित्त उत्पन्न होता है और क्षणिक चित्त से अपनी उत्पत्ति विनाश के अतिरिक्त और कोई व्यापार को भी नहीं सकता नहीं कि सकता